कठोपनिषद अध्याय एक वल्ली दो अतः इसलिए एक तेवाक्षर ब्रह्म एक तेवाक्षर परम एतवाक्षर ज्ञावा यो यदीक्षति तस्तः अक्षर ही ब्रह्म है यह अक्षर ही पर है इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है एक तेवाक्षर ब्रह्मा परमेतवाक्षर परम च तय ही प्रतीकमेतदक्षरमे एक अक्षर ज्ञात्पाश्य ब्रह्मेती यो यदीक्षति परमं परम वा तद्भवती परम वम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है यह अक्षर उन दोनों ही का प्रतीक है इस अक्षर को ही यहाँ उपास्य ब्रह्म है ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है अत एवतः क्योंकि ऐसी बात है इसलिए एकता एकददलंबनम श्रेष्ठमे एक परम् एकलंबनम ज्ञावा ब्रह्म लोके यही श्रेष्ठ आलंबन है यही पर आलम्बन है इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमावित होता है एक तलंबन एक प्यालबना श्रेष्ठ प्रशस्तमें एकदा ललंबन परम परच परापरब्रह्म विषयबा ब्रह्मलोक महीीयते पर्मणि अपरस् ब्रह्मभूत ब्रह्मवद ब्रह्म्ध ओंकारूप आलंबन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलंबनों में श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है और पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से यह आलंबन पर और अपर रूप है तात्पर्य यह है कि इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात परब्रह्म में स्थित होकर नहीं मान्वित होता है तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्म तत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनी होता है अन्यत्र अदीत्यादी न पृष्ठ सैनोंशेष विशेषरहित आलमबन प्रतीकोकारो निर्दिष्ट अपरस च ब्रह्मणों मंद मध्यम मंदम्यम प्रति अथेदानीम तस्ोकारा लंबन सत्मस्ताक्षास्वूप निर्दे धारयीषिया इन मुच्यते उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात् श्लोक से नचकेता द्वारा पूछे गए रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अगर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओंकार का निर्देश किया गया अब जिसका आलंबन ओंकार है उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से यह कहा जाता है आत्म स्वरूप निरूपण न जायते मृत वाहपश्चिन ना यम पूत न बभूव कश्चिन अजो नित्य शाश्वतों न हन्य ते हन्य मारे शरीर यह विपस्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वत ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है यह अजन्मा नित्य अर्थात सदा से वर्तमान शाश्वत अर्थात सर्वदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता न जाये नोत्प्य म्रियते न मियते मतो वस्तु नृत्य अनेक विक्रिया जन्म विनाश लक्षणे विलाशलक्षण विक्रियत्मन प्रतिषिध्ये सर्व विक्रिया प्रतिषेधाथ न जाएते मृत वेती विपश्चिन मेधावी अविपरी लुप्त चैतन्य स्वभावत यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं यहाँ आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए न जाएते मृते वा ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि और अंत के विकारों का निषेध किया जाता है कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपस्त यानी मेधावी है किंत नात्मा कुतचेत कारणातरा बभूव स्वस्म्च आत्मनो न बभूव कसीदर्थातरभता अत आत्म आत्माजो नि शाश्वत अपक्ष विवर्जि यो यशावत सोपक्षीयते अंत शाश्वत पुरापि नव एवति यो यव हवयवचयरेवर्त स इदान नवो यथा कुंभादी तद स्वात्मा पुराणे विधि विवर्जित्यर्थ तथा यह आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है इसीलिए यह आत्मा अजन्मा नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है यह तो शाश्वत है इसलिए पुराण भी है यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय अर्थात मेल से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है ऐसा कहा जाता है जैसे घड़ा किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है अर्थात वह पुराण यानी वृद्धि है य एवमतो न हन्यते न हिंसते हन्यमाने शस्त्रादि शरीरे शरीर तस्थोंपि आकाशवध एव क्योंकि ऐसा है इसलिए शस्त्रदि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता उसकी हिंसा नहीं होती अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान लिप्त ही है हंता चैन मन्यते हंतुम अतच चैन मनते हतम भिजानी तो ना यम हंति न हन्यते यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है एवम् भूतम् अपि शरीर मात्रात्म दृष्टि मन्यते भूत आत्मा शरीरमात्त्मदृष्टि हंता इति मनते चिंतती सोपि हनश्याम्यनमे मन्यते हत सोपी चेन्मे मनते हतमात्म हतोमी न नजानी सन जतो ना हती अवक्रियवाद आत्मन तथा नकाशवद विक्रियवाद अत नात्मज विषय है लक्षणः संसारो न ब्रह्माणियार्मापत्ते ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है या सोचता है कि मैं इसे मारूंगा तथा दूसरा मारा जाने वाला भी यह समझकर कि मैं मारा गया हूं अपने आत्मा को मारा गया मानता है तो वे दोनों ही अपने आत्मा को नहीं जानते क्योंकि आत्मा अविकारी है इसलिए वह मार नहीं सकता और आकाश के समान अविकारी होने से ही मारा भी नहीं जा सकता अतः धर्मा धर्माधर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञ से ही संबद्ध रखता है ब्रह्मज्ञ से नहीं क्योंकि स्तुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्मज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकते कथम पुनरात्मान जानाती उच्यते तो फिर मुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है इस पर कहते हैं अलो रणियान महतो महियान आत्मस्य जनतो निहतो गुहायाम तमक्रतू पश्यतिशोको धातु प्रसादान महिमान यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव के हृदय रूप गुहा में स्थित है निष्काम पुरुष अपने इंद्रियों के प्रमाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है अड़ो सूक्ष्मीयान श्यामा का श्यामा कादेर का महतो महत्परी महिलान महतर पृथिव्यादे है अणु महद्वा यदस्तिलोक वस्तु तत्ते तत्नवात्म आत्मवत्वती तदा विनर्मुक्त मसंप्यस्मादेवात्ीयान महतो सर्वनाम रूप महीयान शर्वस्तूपाधिवात स स्तंभ जंतर्ब्रदंभपर्यतः प्राणिजात से गुहायाम हृदय नित आत्म भूत स्थित आत्मा अणु से भी अणु अर्थात शामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महान यानी पृथ्वी आदि महत परिमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है संसार में अणु अथवा महत् परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान अर्थात स्वरूप सत्ता युक्त हो सकती है आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वह सत्ता शून्य हो जाती है अतः यह आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान है क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निहित है अर्थात रूप से स्थित दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंग लिंगम क्रतूरकामो दृष्ट दृष्ट बह्यभ परत बुद्धिरेत यदा चं तदा मन आदि कर्णा धातव शरीर धारणात् धारणा प्रसिद्ती धातूना प्रसादात्मनो महिमान कर्मुद्धि चहत पश्यम अहमस्मृति साक्षा भी जाना भवति देखना सुनना मनन करना और जानना ये जिसके लिंग हैं उस आत्मा को अक्रतु निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं प्रसन्न होती हैं सो इन धातुओं के प्रसाद से वह अपने आत्मा की कर्म निमित्तक बुद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं यह हूँ ऐसा जानकर फिर वह शोक रहित हो जाता है अन्यथा दुर्व्यज्ञ आत्मा कामी भी प्राकृतपुरुष यस्मा अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्व्यज्ञेय है